और ये न माने कि मैं किसी गेहूं से पैदा हुआ हूं तो वो झूठा है हो और अपने को गेहूं माने है ना और अपने में गेहूं का संस्कार न माने तो झूठा है गेहूं अनुत्पन्न कब है जब मृतिके तेव सत्यम वाचारम्भम विकारो नाम मृतिके तेव सत्यम यदि उसने अपने को मृतिका के रूप में जाना तो गेहूं उसका बाप नहीं है गेहूं उसका बेटा नहीं है गेहूं उसका भाई नहीं है है ना? और चना उसका दुश्मन नहीं है एक बार गेहूं और चने में बहुत लड़ाई हुई थी वो है ना दोनों ब्रह्मा जी के पास गए कि हम में से कौन बढ़िया गेहूं बढ़ा कि चना बढ़ा हैं? तो ब्रह्मा जी ने निर्णय दे दिया कि चना बढ़ा तो गेहूं का पेट फट गया और चने की नाक ऊँची हो गई है ना तो चना गया धन्यवाद देने चरण छने ब्रह्मा जी का कि आपने हमको बड़ा बढ़ावा दिया हैं? धन्यवाद है आपसे तो ब्रह्मा जी ने कहा जरा दूरई से प्रणाम करो पास आओगे तो हम खा जाएंगे तुम्हारे अंदर बहुत सौदा समय आ रहा है तो देखो गेहूं का दुश्मन कब गेहूं है वो उसका बाप कब उसका बेटा कब गेहूं का भाई कब गेहूं का तना कब जब गेहूं पने में, गेहूं बने में उसका मैं है, और गेहूं बना का मैं जहां छूट गया वहां को क्या है बाचारम्भम विकारो ना? गेहूं नाम ना ना केवल बाचारम्भ है गेहूं की आकृति केवल विकार है और सत्य उसमें क्या है कम्यु इसी प्रकार ये गेहूं रूप जो शरीर है ना ये यदि अपना बाप स्वीकार नहीं करता तो नास्तिक है वो है ना अपने भाई को स्वीकार नहीं करता अपने बेटे को स्वीकार नहीं करता कर नहीं यदि ये अपने को मृतिका जानता है तो सचमुच इसका बाप गेहूं नहीं है और बेटा गेहूं नहीं है और दुश्मन चला नहीं है और भाई दूसरा गेहूं नहीं है ना तो बिना अपने को ब्रह्म जाने जो माँ मा, बाप भाई बंधु को अस्वीकार कर देता है उसमें नास्तिकता आती है ना पहले अपने को ब्रह्म जानो परमात्मा को जानो सत्य को जानो तो ये जो संसार में दुख है दुख माने ये नहीं समझना कि पैसे का जाना दुख है या मित्र का बिठुड़ना दुख है इसका नाम दुख नहीं है दुख किसको कहते हैं ये जो शरीर में मैं पना है इसका नाम दुख है तो ना? जो किसी के प्रति हमारे दिल में जलन होती है उसका नाम दुख है जो हम किसी की मोहब्बत में आ, मोह, में है ना मोहब्बत माने मोह तो मोह में हम फंस जाते हैं वो दुख है है ना हमें जो अहंकार हो जाता है कि हमारे बराबर और कौन इसका नाम दुख है जो हम सत्य को नहीं समझते उसका नाम दुख है ना समझी माने दुख अहंकार माने दुख राग माने दुख द्वेष माने दुख है ना और अभिनिवेश शरीर मैं हूं इसकी मौत का डर डर माने दुख तो ये जो सदृश में प्रवृत्ति हो गई हो अविद्या के परिवार में हम फंस गए स्वभाव निसंगम में निवर्त समझो भाई समझदारी से काम हो ये जिसमें तुम फंसे हुए हो वो वस्तु तो वही है ना वो मैडम के जैसे बाल हैं और जैसे दांत हैं ना ऐसे ये संसार के पदार्थ हैं नकली हैं बिल्कुल इनमें असलियत नाम की कोई चीज नहीं है ये अपने अधिष्ठान में नहीं है ये अपने दृष्टा में नहीं है ये निरवय काल में नहीं है ना बर्थ संबत्सर आदि की कल्पना जिसमें होती है ना उस अधिष्ठाना भिन्न निरवय काल में निरवय काल में वस्तु नहीं होती है है ना और वो जो देश के भावा भाव की कल्पना का अधिष्ठान है नारायण है, है ना उस निरवय देश में निरवय देश माने ब्रह्म निरवय व देश में ये तुम्हारे लिए एक इंच दो इंच एक फुट दो फुट कोई तो जगह नहीं लंबाई चौड़ाई नहीं ये वस्तु तो कुछ है ही नहीं अपनी कारण सत्ता में वस्तु नहीं निरवध लंबाई चौड़ाई में वस्तु नहीं निरवधि नित्यता अनादि अनंतता में वस्तु नहीं निरव दृष्टा में दृष्टा में वस्तु नहीं है ना स्वयं प्रकाश में वस्तु नहीं कहीं भी तत्व दृष्टि से देखो तो सही कहीं नजर जमे तो जब सिर्फ इस बात को जान जाता है ना कि दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो निसंगम कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती निसंगम निस्संगम कार्य या निरपेक्षा है ना उसको बाहर की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है आवे सो आवे जाए सो जाए रहे सो रहे है ना दिखे सो दिखे निसंगम अब क्या हुआ का अब चित्त में चित्त में से विषय निकल गया द्वितीय वस्तु के अभाव का ज्ञान होने से वो ज्ञान तो वस्तु है वो और द्वितीय वस्तु का अभाव जो है वो ज्ञान का विषय है इससे क्या हुआ कि निरपेक्षता जो ज्ञान की है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई अब देखो पहले बताया था मन को निग्रहा अभय सर्वजो अब इस प्रकरण में ये बात बताई थी कि जब मनो निग्रह करोगे और लय नहीं होगा विक्षेप नहीं होगा रसास्वाद नहीं होगा कषाय नहीं होगा इन चार दोषों से मुक्त होने पर चित्त जाप स्थिर होगा तब उसकी ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी तो वहां चित्त के अभ्यास से ब्राह्मी स्थिति का निरूपण था अब उसमें और इसमें क्या फर्क है तो वहां जो चित्त निरोध के लिए अभ्यास का निरूपण था वो यहां नहीं है तो यहां क्या है तो बौद्ध सिद्धांत में मानते हैं कि एक तो अभ्यास करके चित्त का निरोध किया जाता है और एक विपक्षना के द्वारा ना एक विवेक करने से ही नेति नेति ने वस्तु है ही नहीं है ना उसके संबंध में चित्त का उठना बंद हो जाता है तो वेदांत में भी मंद और उत्तम अधिकारी के लिए है ना मंद मध्यम अधिकारी के लिए निरोध का अभ्यास करके चित्त को ब्रह्माकार करना और उत्तम अधिकारी के लिए नेति नेति के द्वारा निषेध करके ही चित्त का ब्रह्माभिन्न कर लेना इसमें किसी का लोप नहीं कर निरोध में दृश्य का लोक करना पड़ता है और नेति नेति में दृश्य का लोक करने की आवश्यकता नहीं होती ये दोनों में फर्क है तो निवृत्त प्रवृत्त निश्चला ही तदा स्थिति विषय सही बुद्धा नाम तत्साम अजमद्वयम निवृत्त्या निवृत्तवैत विषया जब ये निश्चय हुआ कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं मैं मैं तो चित्त किसने जाए लौट आया हो ये हमारे कई बाबा जी लोग होते हैं ना वो निवृत्तिकार समझते हैं कि पहले हम लोग तिब्बत की ओर से आए थे हिमालय की ओर से नीचे उतरे थे हिंदुस्तान तो अगर हम लौट जाएं हिमालय की ओर तो हमारी निवृत्ति होगी। इसका नाम निय नहीं है नृत्ति क्या है आप देखो प्रवृत्ति के स्वरूप को समझो आत्मा का परिच्छिन्न के साथ तादाब में पहली प्रवृत्ति है है ना और अंतकरण वाला होना दूसरी प्रवृत्ति है और इंद्रियों में आकर के इसके विषयों को देखना तीसरी प्रवृत्ति है और अपने देखे हुए विषय के साथ संबंध कर लेना ये मैं ये मेरा ये देह के साथ मैं और बाकियों के साथ मेरा ये चतुर्थ प्रवृत्ति है तो आप देखो प्रवृत्ति का स्वरूप है अपने शुद्ध आत्मा को न जान करके परिच्छि पदार्थों में मैं और मेरा का होना इसका नाम प्रवृत्ति है अब निवृत्ति का क्या अर्थ है कि देह से दे बाहर के किसी विषय में मेरापन ना हो और देह में मेरापन और मैंपन दोनों ना हो तो छूल देह में मैंपन मेरापन ना हो और सूक्ष्म देह में मैंपन और मेरापन ना हो क ये बात कैसे होगी जब अपने स्वरूप को जान करके अज्ञान रूप कारण को निवृत्त कर दोगे तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थल शरीर बिना कारण के ही है ना बिना माँ बाप के जैसे कोई बेटा दिखे तो वो बंध्या पुत्रवश प्रतीत हो रहा है है ना इसी प्रकार ये अविद्या रूप माता मर गई अज्ञान रूप बाप जब मर गया तत्वज्ञान के द्वारा तब ये जो सूक्ष्म शरीर और फूल शरीर प्रतीत होते हैं ये कारण शून्य होने के कारण रज्जु में प्रतियमा रजुवत आत्मा में प्रतियमान सर्प के समान है क्योंकि उस सर्प का कोई बाप नहीं है उसका कोई बेटा नहीं है उसकी कोई नागिन नहीं है वो आकर के रज्जू में लिपटा हुआ नहीं है तो जैसे रज्जू में लिपटा हुआ सर्प कार्य कारण भाव से रहित केवल प्रतीति मात्र है का इसी प्रकार जब अपने स्वरूप के ज्ञान से कारण की निवृत्ति हो जाती है ना तब ये सूक्ष्म और स्थल शरीर है ना किसी के बेटे नहीं है किसी के बाप नहीं है ये किसी से हुए नहीं है ये कहीं होते नहीं है इनकी निवृत्ति हो जाती है तो निवृत्त प्रवृत्त निश्चला ही सदा स्थिति ही जब चित्त द्वैत के अभाव को जान करके द्वैत विकल्पना से निवृत्त होता है और पुनः उसमें प्रवृत्त नहीं होता है चित्त की स्थिति प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न होने के कारण ब्रह्मा भिन्न होने के कारण स्वयं निश्चल हो गई बोले बाबा तबाव तो अभ्यास करें अभी का अभ्यास करेंगे आ, कल से उठाओ माला नहीं। बोले नहीं भाई ये जो स्थिति है ये अज्ञानी लोगों को कभी नहीं दिखती है विषय सही बुद्धा जो बुद्ध हैं प्रबुद्ध हैं जो जागे हुए हैं सपना तो मिथ्या किसके लिए है, जो जाग गया ये बुद्ध माने प्रबुद्ध हो जगे हुए हैं हमारे एक मित्र थे तो हम लोग एक बार साथ साथ कहाँ से आए ऋषि केस से ऋषि केस से बृंदावन आए पैदल तो 200 मील होगा ढाई सौ पैदल आए तो जब सवेरे सो के उठते ना सो तो कहो भाई सोते हो कि जागते तो बोले जागते है न जागते हैं जागते हुए क्या तो बोले कैसी सृष्टि की क्या दशा है क्या तो बोले वो तो हुई नहीं विषय सही बुद्धा नाम क्या सृष्टि है गुरु भाई सृष्टि है क्या तो बोले वो तो हुई नहीं तो विषय सही बुद्धा नाम तत्म्यम ये जो तत्व स्थिति है ना ये जो तत्व है तत्व ये बुद्धा विषयः ये जो बुद्ध हैं प्रबुद्ध हैं जगे हुए हैं उनको ये मालूम पड़ती है कैसी है तत्ताम्यम अजमध्वयम वो सम है सम है माने निर्विशेष है वो हाँ अच्छा घड़ा छोटा हो जिसमें एक गैलन पानी हटे और एक बड़ा घड़ा हो चार गैलन पानी हटे तो आसमान दोनों में कम ज्यादा है कि निर्विशेष है घड़े के छोटापन और बड़ेपन का एक महात्मा थे वो बहुत दुबले पतले थे तो और मैं तो देखते ही हूँ आप जैसा मैं तो वो कहते थे कि ये परमात्मा का बड़ा मंदिर है और मैं छोटा मंदिर हूं तो ये परमात्मा का मंदिर बड़ा छोटा होता है जो दोनों में रहने वाला परमात्मा है ना अगर मूर्ति छोटे होने से भगवान छोटा होने लगे तो महाराज बाल कृष्ण के मंदिरों में जो बड़ी मुश्किल से दिखने वाली मूर्ति वो तो सब भगवान छोटे हो जाएंगे है? और विशाल अवकार जो नृसिंह भगवान होंगे वही बड़े होंगे मूर्ति छोटी बड़ी होने से भगवान छोटे बड़े नहीं होते कृत्वा मूर्ति परिज्ञान चैतन्य सेटन्य चैतन्यस्य न गुरुः गुरु हो निर्वेद समता युक्त जग तारयती है जिसने चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान कराया कि मूर्ति के छोटा बड़ा होने से या एक मूर्ति स्त्री आकार में और एक मूर्ति पुरुष आकार में है ना ये कौन है का? जगत जननी जगदम्बा का एक मूर्ति का जगत पिता महादेव एक स्त्री एक पुरुष बोले ब्रह्म परमात्मा में कोई फर्क पड़ा कि नहीं वो स्त्री आकार है और पुरुष आकार है और परमात्मा ज्यो का त्यों है वे चैतन्य हो जिसका शरीर भेद से वस्तु भेद से मरने जन्मने से भागने से शांत होने से विक्षेप निरोध से जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं वो निर्विशेष है वो निर्विशेष क्यों है का अजम वो कोई उत्पन्न वस्तु बनने वाला घड़ा बड़ा छोटा नहीं है है ना वो तो आकाशे न और अद्वयम आकाश में तो वायु अग्नि आदि तत्व भी है ना वो स्वयं से रहित है मान ऐसा चैतन्य जो कभी पैदा नहीं हुआ और ऐसा चैतन्य जिसके सिवाय कोई जड़ नहीं है और ऐसा चैतन्य जिसमें ऐसा चैतन्य जिसमें किसी प्रकार का भेदक नहीं है चैतन्य कैसा तो बोले जिसके जिसका विजातीय जड़ नहीं है ना विजातीय भाव का निषेध करने के लिए अद्वयम और सजातीय कार्य कारण रूप भाव का निषेध करने के लिए अजाम और स्वगत भेद का निषेध करने के लिए साम्यम है ना वो निर्विशेष है एक पेड़ में जो शाखा है पत्ता है फल है फूल है इसको स्वगत भेद बोला जाता है है ना और दूसरा जो पेड़ है वो सजाती है और पत्थर आदि जो हैं वो विजाती है तो चैतन्य जो परमात्मा है उसमें विजातीय माने जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है स्वित तो नहीं है और अजम उसका कोई कार्य कारण रूप सजातीय भाई बंधु पत्नी माँ बाप कोई स्वयं और साम्यम निर्विशेष है तो अजम अनिद्रम स्वप्नम प्रभातम भवते स्वयं सकृद विभा ये वैसो धर्मो धातु स्वाल कैसा है परमात्मा अजम अनिद्रम अस्वापनम इसको इसका कभी वही ये परमार्थ का निरूपण है परमार्थ तत्व का निरूपण है पहले पहले दूसरे ढंग से है? हाँ में श्लोक में पहले परमार्थ का निरूपण दूसरे ढंग से किया था उसी को प्रकारांतर से प्रकारांतर से बता रहे हैं वो श्लोक में में, में में तो छत्तीसवें तो आदर्श का, का है, वो दूसरा है हैं? हा अब यहां बोलते हैं कि परमार्थ का असल में स्वरूप क्या है बोले तो अजाम तो ये जो अजम अनिद्रम अस्वप्नम है अब देखो आप अनिद्रम से प्राज्ञ होने का निषेध है तो स्पष्ट ही है और अस्वप्नम से तेजस होने का निषेध है अनिद्रम अस्वप्नम तब अजम से जागृत का निषेध है जागृत में प्रतियमान जो जायमानता कि मैं इस शरीर के रूप में है ना मनुष्य जाति में जाति तो मनुष्य ही है ना ब्राह्मण आदि तो वर्ण है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को जाति नहीं बोलते हैं ये तो वर्ण है जा ही होते हैं और जाति है ना मनुष्य पशु पक्षी आदि जो है ये जाति होती है हिंदू मुसलमान आदि जो है ये संप्रदाय होते हैं और स्त्री पुरुष आदि लिंग होते हैं ना तो परमात्मा जो है वो जागृत अवस्था में अपने को मनुष्य जाति में उत्पन्न देख रहा तो बोले अजाम ये जो जागृत अवस्था में तुम अपने को जन्मवान मान रहे तो नहीं हो तो मानव है ना तुम मानव नहीं हो पर परमात्मा हो साक्षात तो बोले कि जी हमको तो नींद आती है परमात्मा को तो कभी नींद आती होगी है ना परमात्मा तो कभी सोता ही नहीं होगा तो परमात्मा के बारे में ना जाने कैसे कैसे लोग सोच रहे हैं ना तो परमात्मा को तो कभी नींद नहीं आती होगी अच्छा तो आपको ये बात बता आपको नींद कभी नहीं आती बिल्कुल अगर आपको तो नींद आ जाती तो नींद नाम की एक अवस्था होती है इसका आपको पता ही नहीं चलता अगर आप सो तो गए होते अगर आप जड़ हो गए होते सो तो गए होते आप चिंतन के रूप में जागृत रहते हैं तब आपको ये जागृत है और ये स्वप्न है और ये सुचुकती है ये बात मालूम पड़ती है आपने एक ऐसी अवस्था अपने जीवन में देखी है कि नहीं कैसी जिस समय ये जागृत के दृश्य नहीं रहते और स्वप्न के भी दृश्य नहीं रहते ऐसी एक अवस्था आपके अनुभव में आती है कि नहीं तो अनुभव जाग रहा था है ना आत्मदेव जाग रहे थे अनुभव जाग रहा था घर वाले सो रहे थे, थे न तो, तो बुद्धि सो रही थी एक पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि आप हमेशा हमारे हमारे बोलते हैं पर जब ये समझाना होता है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है तो बोलते हैं हमारे ऊपर इतना कर्ज है हमको खर्च कम करना चाहिए हम लोगों को बड़े कायदे से चलना चाहिए है लेकिन जब सिनेमा जाता जाना होता है तो बोलते हैं मैं सिनेमा जा रहा हूँ क्यों भाई है ना जब खर्च कम करना होता है तब तो हमारे के पर कर गए हम दोनों के ऊपर कर गए है ना? और जब सिनेमा जाना होता है है ना? तब तब हम सिनेमा जा रहे हैं उसमें हमारी गिनती नहीं देती है है ना? हम तो क्यों छोड़ देते हो तो ये जो सुसुक्ति है ना मैं सो के उठा तो जिस समय बुद्धि सो जाती है उस समय तो ये आत्मदेव कहते हैं कि मैं अकेला हूँ जहाँ जा, कहा ना अरे हमारा साथ देने वाला दुनिया में कौन है बाबा सब है ना सब सो जाते हैं सब जग जाते हैं सब सारी दुनिया सो गए है ना सब राधे रोटी सो गए तो अच्छा तो देखो अगर हम सो गए होते है तो हमें हमारी एक अवस्था सुखती है तीन अवस्था में से एक अवस्था ये बात मालूम नहीं पड़ती इसका मतलब है हम कभी नहीं सोते बुद्धि सोती है और बुद्धि जागती है और दवा पर दवा का असर उसी पर पड़ता है वो दवा से दवा दे बुद्धि सुनाई जा सकती है और दवा दे बुद्धि जगाई जा सकती है इंजेक्शन से सुनाई जा सकती है और जगाई जा सकती है इसका कारण से बुद्धि जो है भौतिक है वो अन्न में से निकली है अन्न में से बुद्धि बनी है अन्न में से आत्मा में से बुद्धि नहीं बनी है तो अजम अजम का अर्थ है जागृत अवस्था मुझमें नहीं विश्व मुझमें है जागृत का अभिमानी विश्व बैश्वानर विराह मुझमें है और अनिद्रा सुसुक्ति नश्व प्राज्ञर अस्वपना तैजस हिरण्य गर्भ स्वप्न मुझ तो मुझमें नहीं प्रभातम भवति स्वयं कैसी ज्योति स्वरूप है अपना आत्मा आत्मदेव जो है वो ज्योतिष स्वरूप तो कैसी ज्योतिष स्वरूप तो प्रभातम भगवती स्वयं स्वयं प्रभातम भवते स्वयं प्रभातम भवती कार है आपको ये घड़ी दिख रही ना ये स्वयं दिख रही तो नहीं इसमें अगर रोशनी ना होती कमरे के भीतर तो ये घड़ी नहीं दिखती रोशनी सापेक्ष है ना रश्मि सापेक्ष है वो रोशनी कहो रश्मी कहो ये तो रश्मि शब्द से ही रस्मी शब्द भी बनता है और ये किरणें जो होती है ना किरणों के लिए भी रश्मि शब्द होता है प्रकाश सापेक्ष है आंख में से भी किरणें निकलती हैं और वहां से भी किरणें निकलती हैं और चीज में से भी किरणें निकलती है ये तीनों के मंडल होते हैं प्रकाश का मंडल इसको अधिदव मंडल बोलते हैं नेत्र का मंडल अध्यात्म मंडल है और ये घड़ी का मंडल है तो अधिभूत अध्यात्म और अधिदय तीनों मिलके काम करते हैं तब ये घड़ी दिखती है तो सापेक्ष जो भी है रोशनी न हो तो घड़ी न दिखे घड़ी न हो तो रोशनी रहने पर भी घड़ी न दिखे और आंख न हो और रोशनी घड़ी दोनों दोनों हो तब भी न दिखे तो परस्पर सापेक्ष हो ही ना और हमारा आत्मा कहता है जो न त्र्यो भाभी न चंद्र तारकम नेमा कुतो भाति कम सब तर्विदे ये आदि सापेक्ष ज्योति नहीं है कहने का अभिप्राय है न तद भाषयते सूर्यो न शांको न पालक यद्वा नद परम मम सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता माने आत्मा को देखने के लिए आंख है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं आंख से आत्मा नहीं दिखता इस अर्थ है अंधे को आत्म साक्षात्कार हो सकता है बिल्कुल पक्का आत्म साक्षात्कार के लिए आंख की जरूरत न तद बात है सोचो न शान को माने मन से आत्मा का दर्शन नहीं होता इसका अर्थ है कि जो कभी ध्यान न करे उसको भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है कभी ध्यान न करे और आत्म साक्षात्कार हो जाए न शशांको चंद्रमा मन का होगा नीज न हो वाणी से विषय होने वाली चीज न हो बोली न जाए सोची न जाए देखी न जाए ऐसी वस्तु का भी साक्षात्कार हो सकता है और वाणी न हो मन न हो आंख न हो सभी वस्तु का साक्षात्कार हो सकता है इसका अभिप्राय यह हुआ है निस जो आत्मसत्व है ना वो कोई मन की कल्पना नहीं है वो कोई का विषय नहीं है वो कोई नेत्र का विषय नहीं है न शांको पाव का तो प्रभातम स्वयं बोले भाई फिर उसकी सिद्धि कैसे होगी तो सिद्धि इन्हीं से होती है इन्हीं से सिद्ध होती है और इनसे वो विलक्षण है वैसे जगत हम तेजो जगत भात कि चंद्रमति यग्नऊेजो विद्धि मामक जिसके होने से आंख देखती है जिसके होने से मन सोचता है जिसके होने से बाणी बोलती है ये जो अपना आत्म तत्व है ये इनके बिना तो है परंतु आत्मा के बिना इनकी सिद्धि नहीं होती इसलिए प्रकाशो प्रभातम भवत स्वयं स्वयं माने दूसरे की जरूरत है यहां तक की ब्रह्माकार वृत्ति की भी जरूरत है संपूर्ण वृत्तियों के निषेध का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति है बोले तो महाराज तो तो तो आत्मा का ध्यान कैसे कैसे होगा महाराज आत्मा का ध्यान कैसे होगा तो बोले बस ध्यान का निषेध करो अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ गई कि आत्मा का ध्यान नहीं होता तो ध्यान का निषेध कर दो है ना तो ध्यान के है ना ध्यान के अभाव का जो प्रकाशक है ध्यान के अभाव का जो अधिष्ठान है की अभाव से जो उपलक्षित है उसका नाम आत्मा है तो एक बात है मजेदार है इसमें। मैं बच्चा था ना तो एक तस्वीर हमको एक में दिखाई बड़ी थी, थी। उसमें जंगल ही जंगल था पेड़ ही पेड़ था बना हुआ हो हाँ। उसने कहा कि देखो इसमें एक जध चल रहा है तुम बता दो कहा है अब महाराज तस्वीर हमारे सामने हमने एक एक लकीर तोड़ के देख ली कहीं गधा उसने दिखे नहीं अब उस हमको तो बताया कि देखो ऐसे देखो ये गधे का मुंह ये कान ये पांव ये पेट ये कुछ है ना है ना गधा बिल्कुल साफ साफ दिख गया और दिख गया तो उसके बाद वो तस्वीर दिखने से हमारे पास रही ना जब उस पर नजर जाए तो गधा ही दिखे सचमुच उसमें जब सचमुच उसमें गधा बना हुआ था हो, वो गधा बना हुआ था, है एक एक एक दिन एक ने बालक की एक दी थी थी थी बालक की तस्वीर बड़ा को बहुत शर्त तो बदलो इसमें बालक नहीं, नहीं। अब उसने चित्र को उलट दिया तो जो बालक के सिर के बाल थे ना सरदार जी की दाढ़ी बन गए सरदार जी की दाढ़ी बन गए ये आप देखो दिखें। तो सरदार जी दिखे तो सकृत विभाग का अर्थ है कि असल में आत्मा को पहचानने के लिए ना तो स्वर्ग जाने की जरूरत है ना तो यज्ञ करने की जरूरत है ना न बैकवलोक में जाने की जरूरत है ना तो समाधि लगाने की जरूरत है यही जो दुनिया दिख रही है ना जैसे जंगल में गदा जैसे बालक सरदार जी छिपे थे एक बार अगर नजर पड़ जाए ना है ना ये तो संस्कार जो पड़ जाते हैं ऐसा करने से होगा ऐसा होगा तब होगा ये होगा वो होगा ये तो दिमाग खराब कर लेते हैं अरे खुद स्वयं है भाई अपना आपा कब नहीं मारू पड़ता जागरूकता स्वप्न में कब नहीं अपना आत्मा मालूम पड़ता कहा नहीं अपना आत्मा मालूम पड़ता है ना किस रूप में अपना आत्मा नहीं मालूम पड़ता अरे यही तो इसी को तो बोलते एक बार मालूम पड़ा वहां हमेशा मान सर्वदा ये बोले भाई ये वही धर्म हाँ ये धर्म ये धर्म जो है ना आत्मदेव ऐसा ही है तो कैसे ये ऐसा पहला आत्मा कैसे बनेगा कौन सी कौन सी औषधि से इंजेक्शन से नारायण हाँ कितनी आँख दे करके ये हीरा बनाते हैं ना तो आँख दे के बनाते हैं और नकली हीरा जो होता है ना नकली असली हीरा जो होता है वो भी आँख से ही बनता है मतलब कितने कितनी डिग्री की आंख देंगे तब हीरा बन जाएगा इस साधन से एक तरह की गर्मी पैदा होती है तो मनुष्य का शरीर देवता का शरीर हो जाता है बोला इस साधनाभ्यास से गर्मी पैदा होती है एक गर्मी पैदा होती है शरीर तो हल्का हो जाता है उड़ सकता है बोला एक एक तरह की उष्णता साधना अभ्यास के द्वारा प्राणाभ्यास के द्वारा भीतर एक ऐसी उष्णता एक ऐसी बिजली पैदा कर दी जाती है कि चाहे उससे पंखा भीतर ही भीतर पंखा चला लो है ना चाहे गर्म कर लो हीटर चला लो चाहे रेफ्रिजरेटर कर लो भीतर है ना चाहे एयर कंडीशन बना लो भीतर एक प्राणा एक प्राणाभ्यास के द्वारा अभ्यास के द्वारा एक ऐसी गर्मी पैदा की जाती है एक ऐसी बिजली जिसको योगी लोग काम में लेते हैं बोले अब बताओ वो कौन सी बिजली पैदा करें कौन सी गर्मी पैदा करें कौन सा योगाभ्यास करें कि आत्मा ऐसा हो जाए अज अनिद्रा स्वप्न स्वयं प्रकाश सर्वदा विभाग कैसे बने बोले बाबा ये तो धातु का स्वभाव है ये बनाने का नहीं है धर्मो धातु स्वभावतः ये विज्ञान धातु का शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आत्मा का नाम लिखा है विज्ञान धातु जैसे स्वर्ण धातु होती है जैसे स्वर्ण धातु होती है ऐसे विज्ञान धातु तो ये धातु का स्वभाव ही है सदा अपरोक्ष स्वयं प्रकाश स्वप्न तो सुसुप्ति और जागृत के भेद से सर्वथा विनिर्मुक्त जातीय विजातीय स्वगत भेद से रहे देश काल वस्तु से अपरित अपनी स्वयंता अपना आपा इसका नाम इसका नाम ब्रह्म है इसका नाम सत्य है इसका नाम आत्मा है क्या ये धर्म का वस्तु का स्वभाव ही है अब महाराज एक चार कोवियों का वर्णन है आगे ये आत्मदेव जो है जब तक किसी यह को पकड़ते हैं ये, ये वो आपने सुना होगा महाराष्ट्र में तो बहुत प्रसिद्ध है वो पोपट जो होता है ना पोपट उस वो, वो जो नदीका को पकड़ता है नदीका को आपने सुने जाएगा एक चक्करदार हाँ चक्करदार घूमने वाली लकड़ी होती है जब उस पर कोई चिड़िया पकड़ बैठ जाए ना वो घूमने लगता है जोर से घूमने लगता है तो चिड़िया डर के और पकड़ लेंगे पोते का पोपट का स्वभाव तो क्या है आसमान में उड़ना उस लकड़ी के साथ सड़ जाना तो उसका स्वभाव तो नहीं है ना लेकिन वो छोड़ता नहीं है वो पकड़ लेता है इसीलिए बंधन में पड़ता है इसी प्रकार आत्मधेह जब किसी भी दृश्य भाव में मैं बना करके बैठ जाते हैं तब उस भाव के जन्म से मृत्यु से राग से स्वेद से संबंध मालूम पड़ता है अब इस बात को आगे विवरण करने के लिए विवरण माने खुलासा निरावरण विवरण माने निराबरक नग्न करने के लिए इसका पर्दा हटाने के लिए आगे का प्रश्न उठाता है पूज्यचतर तु ग्रहैर्जा सदा भगवा दृष्ट सर्वृत काम प्राप्त शर्तज्ञता ब्राह्मण्यं पर अनाध्यान परीयते तत्वात् दिनयोगे चम प्राकृतिकमे को तो चतृदेशक्षात्तया वर्तम धर्म आत्मा सर्वदा धातुस्वभाव जकृतर्वदाघात न कदाचित कदाशिदो अविता है अयम आत्मा ब्रम्ह करके मूल स्थिति में जिसका वर्णन किया गया इस इस आत्मा के अभद्रत्मा से जरोन आया तो ये तो नेति तो ने आत्मा अग्रज्यो नहीं जीत रहते अशीर्ष्यो नहीं चीज देते अभिनय करते अभिनय करके जीव आत्मा करते हैं ये जो अपना आत्मा है इस साक्षात्म खड़े को देखने के लिए आंख के लिए रोशनी चाहिए आंख को देखने के लिए कोई तो रोशनी चाहिए और मन का सपना और मन की सुसुस्ती हम बिना आंख के ही देख सकते की सुसुस्ती हम बिना अंतकरण के ही देख सकते भाव तो की अपेक्षा से ही आत्मा को साक्षी बहुत है भावा भाव की अपेक्षा नहीं है तो साक्षी शब्द की प्रवेश ही नहीं है ऐसा जो ये वस्तु तत्व परमार्थ तत्व एस धर्म खातु स्वभाव धातु से स्वभाव माने अतृप्रित कोई कृत्रिमता नहीं कोई बनावट नहीं कोई धर्माचरण से उत्पन्न स्थिति नहीं उपासना अनुष्ठान से उत्पन्न स्थिति नहीं अभ्यास के द्वारा उत्पन्न समाधिवत कोई कृतक स्थिति नहीं धातु स्वभावतः तो जैसे हीरा धातु तो हीरा का स्वभाव तो ही है चमकना जैसे सोने का स्वभाव तो ही है ठोस तो होना अग्नि से न जलना ऐसे ये विज्ञान भाषित का स्वभाव है क्या सदा प्रकाश स्वयं प्रकाश प्रभातम स्वयं कार से स्वयं प्रकाश और चतुर्द्य भाषण से सर्वदा प्रकाश इसके प्रकाश का कभी लोक नहीं होता जब हम रोते हैं तो इसके होने से ही रोना मालूम पड़ता है और जब हंसते हैं तब इसके होने से ही हंसना बालक कहता है जब सोते हैं तब इसके होने से ही होने। तो है ना। सोना बालक करता है और ये कैसा बोले अजम अनिद्रम अस्व जागृत नहीं इसमें निद्रा नहीं इसमें स्वप्न नहीं अच्छा ये कोई लक्षा न तो बौद्धों के विज्ञान के साथ मिलते हैं न तो शून्य के साथ है ना? स्वप्नम अनिद्रम कहने का अर्थ है कि स्वप्न रहित है निद्रा रहित है निद्रा रहित रहकर निद्रा को प्रकाशता है स्वप्न रहित रह कर के को प्रकाशता है जागृत रहित रहकर जागृत को प्रकाशता है ये ऐसा है तो अब ये प्रश्न हुआ कि इस बात को साथ साथ बारंबार जागृत स्वप्न सुपुति तीनों में एक सौ है तो बोले वो ईश्वर वो ईश्वर में ये ऐसा इसका मतलब है। तुम स्वप्न सुपुत्ति तीनों में एक हो कि नहीं हो उनके बदलने पर तुम अनबदले हुए हो कि नहीं हो है ना तुम ही सबके साक्षी तुम तुम्ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति और इनके अभाव के साक्षी हो कि नहीं हो तुम्हारे बिना दुनिया में कोई भी मालूम पड़ सकती है कि मैं अरे गुरु ही तुम्ही को मालूम पड़ता है ईश्वर भी तुम्हें को मालूम पड़ता है तो ये जो तुम हो बाबा न रहे ये जो अभी हो ये हो यही हो यही तो है ना पर परमात्मा से जुदा नहीं हो बोले तो ये साफ साफ साफ तुर्थि कह दीजिए दर्शन शास्त्र के से होती है विद्वानों का अनुभव भी ऐसा है और महात्मा लोग जितने हुए हैं अब तक सृष्टि में इस महत वस्तु से इस महान वस्तु से एक हुए बिना कोई महात्मा कैसे होगा महात्मा वो जो इस महान से एक हो जाए संत वो जो इस सत्ता से एक हो जाए ज्ञानी वो ये ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए इतनी साफ साफ बात होने पर भी इसमें कोई पर्दा नहीं कोई नमक नहीं कोई लाग लपट नहीं बारम्बार बार बात कही जाती है परमांत सत्व ऐसा है परमांत सत्व ऐसा है अदृष्टम दृष्टा अदृष्टम दृष्टि तो त्री विज्ञातर मरे के न भी जान तो जो जानने वाला है कोई तो को है और जानने वाला तो मैं आखिरी जानने वाला मैं ये देखो अगर ऐसा किसी को मालूम पड़े ना मैं नहीं, नहीं। सबको तो ईश्वर जानता है तो बोले भाई ठीक है जो मानते हैं कब को तो ईश्वर जानता है कब तो आखिरी जानने वाला वही हुआ ना नहीं नहीं ईश्वर जानता है ये भी मैं जानता हूं अगर मैं न जानू तो ईश्वर का जानना हमारे काम पे देते आवे है ना आखिर में अपने को जानने ही काम आवेगा है ना दूसरे का जानना तो काम आवेगा नहीं तो इतनी स्पष्ट स्पष्ट बात स्पष्ट पक्षम होने पर भी इसमें कोई लक्ष्म पक्षम नहीं है फिर भी लोग इससे क्यों नहीं समझते तो बात यह है जम से ग्रहेण निखम आद्रीय सदा दुखम विप्रीय तेन हेतुना असौ भगवान स्पष्ट नवती हम कोई पकड़ बना लेते हैं एक आदमी तो हो इच्छा थी कि हिंदु भगवान का दर्शन करो तो वो समझ तो थी अच्छी नहीं थी पर वो गुरु जी के पास जा जाके बारंबार आग्रह करे कि हिंदू भगवान का दर्शन करा दो भगवान का दर्शन करा तो कुछ समझ में ना आ गुरु जी बहुत समझाना है न समझ में आवे एक दिन उसने गुरु को बहुत परेशान किया कि हमको भगवान का अपनी रूप बताओ तो है चल रहा है बता दें कि जैसी बकरी होती है ऐसे ही भगवान होता है अब जाके मका बकरी के भाव से बकरी का स्नान करने लगा पटन भगवान पटन भगवान बतन भगवान बड़ा प्रेम था भविष्य था, था कि भगवान का सिन्नाथा मिल गया है न साक्षात संखच कत्र गगदा सारी चतुर्ध रूप में गरुड़ूढ़ होकर के उसके सामने आए उसने आंख खोली ऊंचा आप कौन है और मैं भगवान हूँ अरे आप भगवान कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है अरे शेख संखक्र गा है ये चतुर्भुद में गरुड़ पर बैठा हूँ मेरा नाम नारायण है मैं भगवान हूँ